श्री अमरीश महाराज ने वर्ष भर के एकादशी करके आज ही अपनी एकादशी के संपूर्ण फल को श्री कृष्ण चरणों में समर्पित किया इसलिए आज का दिन विशेष रूप से वैष्णव वंदना का श्री धाम की वंदना का विशेष रूप से परम मंगल में अवसर रहा है मंगल में क्षण रहा है श्री महाप्रभु भी वृन्दावन उनकी भावना में विराजमान होकर के गंभीरा में श्री कृष्ण वियोग में जो प्रेम उन्माद है वो प्रेम उन्माद दशा का आस्वादन प्राप्त करते हैं और प्रेम उन्माद में श्री श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनमें एक एक वस्तु का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं अध्याय की समाप्ति हो रही है अः सोलहवीं अध्याय की एक सौ पैंतीसवा श्लोक है उसमें कह रहे हैं श्रीमद महाप्रभु सुरतवर्धनम शोकनाशनमतमितगमरणाम सुरत इस श्लोक की व्याख्या स्वयं कर रहे है। और कह रहे हैं कि ये कैसे स्वरतवर्धनम प्रीति को कैसे बढ़ाने वाला है और उसमें श्रीमंद महाप्रभु को जब श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला उस जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में आज श्रीमंद महाप्रभु विशेष रूप से श्री कृष्ण फेला लव का आस्वादन करे हैं प्रसाद तो नीति मिलता है परंतु तो कभी अंतर दशा अत्यंत गाढ़ हो जाती है कभी गाढ़ नहीं होती है महाप्रभु तो नित्य ही आस्वादन करते हैं परंतु तो आज अपने आस्वादन को सबके सामने प्रकट करने लगे और ये कह रहे हैं कि आज श्री प्रभु ने जो भोग है उस भोग में उनके फैला उसकी प्राप्ति है और ये फैला लब ये महाप्रसाद का स्वाद महाप्रसाद भी और महाप्रसाद के महाप्रसाद प्राप्त करके भी किसी को स्वाद की प्राप्ति नहीं हो परंतु महाप्रसाद प्राप्त करके भी प्रसाद के स्वाद की प्राप्ति होना यह परम परम संतों की कृपा के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है तो जब संतों की कृपा कभी विशेष रूप से कृपा करे उस समय सुकृत फैला फेलाभ बड़ा दुर्लभ है और इस दुर्लभ फेलाल का श्री महाप्रभु भी विशेष रूप से आस्वादन कर रहे हैं और सबको भी प्रदान करते हुए महाप्रसाद का कणका कणका सबको प्रदा, प्रदान करते हुए जब कृपा करते हैं तो सबको श्री कृष्ण अधरामृत के स्वाद की प्राप्ति होती है तो ठाकुर की कृपा बड़ी आवश्यक है संतों की कृपा बड़ी आवश्यक है प्रसाद को तो प्राप्त करने पर भी उसके माधुर्य का आस्वादन तभी प्राप्त होता है जब सुकृत लभ्य होता है माने संतों की कृपा यदच्छा उसके साथ में जुड़ी होती है तो उसका आस्वादन प्राप्त होता है और महाप्रभु उस समय ब्याज नंदा करते हुए कह रहे हैं ब्याज नंदा का तात्पर्य है है कि ऊपर से निंदा की जा रही परंतु भीतर से स्तुति की जा रही है तो ब्याज स्तुति ब्याज निंदा करते हुए श्रीमद महाप्रभु इस समय कह रहे हैं कि हाय इस बंशी को देखो तो सही ये श्याम सुंदर के अहर अमृत का पुरुष जाति होकर के बेणु होकर के बेणु पुरुष पुणलिंग है बेणु होकर के ये शाम सुंदर के अधरा मृत का पान कर रही है इसे लाज नहीं आती है यार धन ना कहे तारे पान करे बला पीते तारे डाकिया जनारंशी के ढीत बनने को देखो इस बेणु के ढीत बनने को देखो यार धन जो धन जिसका है उससे ना कहे तारे उससे बिना पूछे ये उसके धन का उपयोग करता है किसी के धन का बिना पूछे उपयोग करना यह चोरी कहलाता है तो यार धन ना कहे तारे जिसका धन है मैं तेरे धन को ले रहा हूं उसकी अनुमति के बिना उस धन का ये पान करता है ये वे अर्थात ये अधरामृत ये हम गोपियों की संपत्ति है दामोदरा धर्सोधाम अपे गोपिता नाम परंतु हमसे बिना कहे बिना पूछे ये वेणु उस धन को बिना पूछे ले रहा है और करे बलात्कारे बलपूर्वक पान करता है उल्टा हमको चढ़ाते हुए कि लो धन की धनिया नहीं हो तुम अपने धन की रक्षा नहीं कर रही हो इसलिए मैं इस धन का पान कर रहा हूं तो पान करे बलात्कार बलाकार ये पान करता है हाय पीते तारे डाकिया मैं पान कर रहा हूं ये कहते चुपचाप भी पान नहीं करता है चोरी से भी पान नहीं करता है उच्च स्वर से बता बता करके चढ़ा चढ़ा करके कि लो तुम्हारे धन को मैं पान कर रहा हूं तुमको रोका जाए तो रोक लो ये चुनौती देते हुए पान करता है तो पीते तारे जब पी रहा है तब डाकिया जनाए चिल्ला करके पुकार करके ये हम गोपियों को जना करके पीता है सूचित करके पीता है कि लो मैं तुम्हारे धन का पान कर रहा हूं तार तपस्यार फल देख एहार भाग्य बल आह इसने कौन सी तपस्या की होगी इसकी तपस्या अद्भुत है देख एहार भाग्य बल अरे इसके भाग्य बल को देखो तो सही न जाने कितना कष्ट पाया होगा इसने कितनी तपस्या की होगी इसने अपनी इंद्रियों को तपाया होगा तब ये कहीं पुण्य फल मिला होगा तब का तात्पर्य है तपाना और तपाने का तात्पर्य है कि इंद्रियों को कहीं दंड देना के इंद्रियों तुम मेरे बच में नहीं रही तो मैं तुमको दंड दूंगा अरे मेरे मन मैंने तुझे स्वीकार किया है तूने मुझे स्वीकार नहीं किया है इसलिए मेरे हिसाब से तुझे चलना पड़ेगा यदि तू इधर उधर जाता है तो तुझे दंड दिया जाएगा तो जैसे सोने के ऊपर यदि कालिख आ गई है तो अग्नि में तपाकर के उसके मल को जलाया जाता है इसी प्रकार इंद्रियों के ऊपर जो विषयों के अभिनिवेश की निज स्वार्थ की कालिख आ गई है उस मैल को जलाने के लिए उसे तप की अग्नि में तपाया जाएगा यह तप का फल है तो तार तपस्या फल इस बेणु ने बड़ी तपस्या की है और देख ये भाग्यबल इस बेणु के भाग्यबल को देखो यह हार उच्छिष्ट महाजन महाजौनिक खाए के बड़े बड़े महाजन भी इस वेणु के को खाते हैं, साधक जन भी इस वेणु के प्रसाद को प्राप्त करके कृतकृत हो जाते हैं कौन खा रहा है वेणु के प्रसाद को शाम सुंदर जिस समय वेणु बजाते हैं उस समय मुख छुद्र में फूक मारते हैं मुख छुद्र की फूंक के साथ में श्याम सुंदर का लाला श्राव श्याम सुंदर का अधरा मृत वेणु के छिद्र में प्रवेश करता है और जब वेणु का पेट भर जाता है तो वो ही लाला श्राव वो ही थेला लव कहीं तपक्कर के पीछे की पूंछ से उसमें से एक आध बूद एक आध सीकर हवा के साथ में गिरती है कहां गिरती हैं यमुना नदी में वो ही बूंद कहीं गिरती हैं वृक्षों में यमुना नदी के जल के माध्यम से उस फेलाव को वृक्ष भी प्राप्त कर लेती हैं यह नदी इस वेणु की माँ है क्योंकि तो नदी के जल से ही वेणु उत्पन्न हुआ और वृक्षों का वंश है ये वेणु जो उत्पन्न हुई वो वृक्षों के वंश में उत्पन्न हुई तो पुत्र के भाग्य से ये फैला लव यमुना नदी को अथवा अन्य जितने भी सरोवर हैं ब्रिज में तो सारी नदी बेराजमान है गंगोत्री यमुनोत्री जो तीर्थराज हैं उनमें त्रिवेणी इसके बाद में जो पावन सरोवर हैं उसमें सारे तीर्थ नर्मदा ताप्ती सारे जो तीर्थ हैं, वे सारे तीर्थ पावन सरोवर में विराजमान हैं और श्री कृष्ण जब वेणुनाथ करते हैं तो वेणुनाथ की कहीं सीकर यदि इन नदियों में इन वृक्षों को प्राप्त होती हैं नदियों के माध्यम से या साक्षात भी कभी मुख से बोलने पर सीकर यदि इन वृक्षों के ऊपर पड़ती हैं, तो ये वृक्ष भी अपने अपने अपने आप को धन्य करके मानते हैं तो बड़े बड़े इहार उच्छिष्ट महाजनिकाय जो महाजन हैं और इस वेणु के भी जो बाप हैं, माता हैं, वे मैया बाप भी इस वेणु के माध्यम से उस उच्छिष्ट का पान करते, क्या बात धन्य <laughs> धन्य देख कितनी कितनी तीव्रता है मैंने कहीं साक्षात न करके के परंपरिया भी यदि उनको प्राप्त हो रहा है तो छोटे की महिमा को बड़े जन गायन करते हैं छोटे के प्रसाद को बड़े जन भी पान करते हैं तो वेणु से जो महामहाप्रसाद है अधरामृत रूपी उस महामहाप्रसाद को महाजन भी पान करते हैं और वे अपने आप को कृतकृत करके मानते तो तार तपस्या फल इस वेणु ने ऐसी तपस्या की है कि पहले सूखी फिर इसको पोला किया गया कहीं कोई कोई जाला वाला इस बेड़ू में हो तो सीख डाल करके उसको पोला किया गया पोला करने के बाद में लाल सलाका लोहे की उनको लाल करके गर्म करके उससे इसमें छेद किए गए छेद करने के बाद में इसको कहीं डोरे से बांधा गया रत्नों से कहीं जड़ा गया रत्न चिपकाए गए इतने कष्ट इसने सहन किए हैं और तब जाकर के इसे श्याम सुंदर का उच्छिष्ट मिला और इस बेणू के उच्छिष्ट को सब लोग प्राप्त करते हैं महाजन भी खाते हैं प्रायो बताम बेहगा मुनियो बने स्मिन उ इन पक्षियों को देखो ये तो बेहद कोई ऋषिगण ही मुनि ही प्राप्त होते हैं क्योंकि मुनियों के स्वभाव इनमें अभी भी प्राप्त होते हैं नेत्र बंद करके श्रीमंत्री कोई दूसरी बोली नहीं बोलते हैं जब श्याम गायन करते करते रुकते हैं एक स्वर से दूसरे स्वर पर जब पहुंचेंगे बीच का जो समय है वो कहलाता है मूर्छना अर्थात पहले स्वर की ही उसमें प्राप्त होती है उतने समय में और उन तरंगों में से एक तरंग के प्रवाह को पकड़ करके आगे का गायन श्री श्याम प्रारंभ करते हैं तो मूर्छना के समय ये आहा आहा धन्य धन्य ऐसा कह करके श्याम की प्रशंसा करते हैं और उस समय विकतान्य बाचह कोई दूसरे बात नहीं कहते हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा बोल करके ही श्याम के वचन की प्रशंसा करते हुए विराजमान होते हैं मानस गंगा कालिंदी भुवन पावन नदी इस वंशी की मां कौन है बल मानसी गंगा कालिंदी ये सब भुवन पावन नदियां हैं कृष्ण ताते करे स्नान श्री कृष्ण इन नदी में भी स्नान करते हैं कभी मानसी गंगा में कभी यमुना में अन्य पावन सरोवर इत्यादि जो सरोवर है श्री गोविंद कुंड आदि जो सरोवर है श्री संकर कुंड आदि सरोवर गौरी कुंड आदि जो सरोवर है उनमें श्री श्याम सुंदर स्नान करते हैं और कृष्ण यदि ताते करे स्नान यदि स्नान करते हैं बेणु जूठा रस उस समय श्याम सुंदर के हाथ में बेणु है और बेणू में जो जूठा रस लगा हुआ है वो रस इन नदियों को प्राप्त हो जाता है स्नान करते समय बेणूर झूठा रस हया लोहे परवश सही काले हर्ष पर पान ये नदियां भी अत्यंत लोभ परवश होकर के उस बेणु के फेला लव का पान करती हैं उच्चिष्ट का पान करती हैं एक नाली दूर वृक्ष सर्व ताल तीर करें पर उपकारी अरे ये तो नारी हैं यदि का पान करें तो संगत हो सकता है परंतु तो कालिंदी जो माता हैं नारी जाति ये कृष्ण के आधर का पान करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है वृक्ष सब तारे तीरे जितने भी वृक्ष हैं वे इन नदियों के किनारे इन सरोवरों के किनारे जो वृक्ष हैं तप करे परम उपकारी ये परम उपकारी है और ये भी तप कर रहे हैं ये वृक्ष तप करते हुए विराजमान हैं। वृंदावन सखी भुवो बितनोत कीर्तिम वृंदावन के कारण भारतवर्ष की महिमा और भारतवर्ष के कारण पृथ्वी की महिमा परम पावन भारतवर्ष का एक भाव वृंदावन है यह महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उल्टी उल्टी गिनती करनी चाहिए उल्टी तरफ से चलना चाहिए कि वृंदावन की स्थिति होने के कारण भारतवर्ष की महिमा है और भारतवर्ष की महिमा के कारण इस पृथ्वी की विशेष रूप से महिमा में, है तो वृंदावनम साखि भित की वृंदावन इस पृथ्वी को कीर्ति प्रदान करता है देव की सु लब्ध लक्ष्मी श्री श्याम सुंदर उनके देव की माने यशोदा उनके चरण कमल से इस वृंदावन को अपूर्व लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और गोविंद बेणु मनमत मयूर नृत्यम गोविंद के बेणु का दर्शन करके मयूर भी उस नूतन घनश्याम को देखकर के नृत्य करने लग जाते हैं श्याम सुंदर का कलापक नाम करके जो प्रिय मयूर है वह कहीं नृत्य करते हुए विराजमान हो जाता है जैसे बादल को देख करके मयूर नाचता है ऐसे ही आज नव घनश्याम को श्री गोवर्धन शिखर के ऊपर देख करके ये मयूर भी नृत्य करने लग जाते हैं इन मयूरों की कालज्ञता का क्या अनुरूपण किया जाए यदि कविश्री श्याम के हृदय में ये इच्छा होती है कि हे प्रिय आज मैं आपका सुंदर मयूरों का क्रीट बना करके आपका श्रृंगार करना चाहता हूं तो ये मयूर तुरंत ही अपने पंखों को छोड़ देते हैं और कालज होकर के पंख उपलब्ध करा करके श्याम सुंदर को श्री श्याम अपनी विचित्र कुशलता के द्वारा उन्हीं मयूर पंखों को परस्पर गूंथ करके शोरी जी के लिए दिव्य क्रीड बनाते हैं और क्रीड बनाकर के श्री को धारण कराते हैं कभी श्री अपने हाथ से सुंदर क्रीड की श्याम सुंदर को धारण कराती हैं जोड़ कभी मयूर पंख के जोल को श्री प्रिया स्वयं धारण करती हुई विराजमान तो ये पक्षी भी तो गोविंद मन मत मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्र श्री गोवर्धन के सानुमानी जो शिखर हैं वो प्रेक्ष माने परम सुंदर हैं दर्शनीय है। प्रेक्ष मेक्षण करने योग्य योग्यम परम, परम सुंदर होकर के विराजमान हैं दर्शन करने योग्य है जहां पर ने समस्त सत्वम अन्य जितने भी प्राणी हैं उन वे सब अपने अपने विषयों से अपर होकर के अलग होकर के अपनी अपनी आसक्तियों से अलग होकर केवल के श्री श्याम सुंदर का ही निरंतर निरंतर दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं तो वृंदावन श्री जितने भी भजन में बाधा डालने वाली वस्तु हैं ये वृंदावन उनका अवन करने वाला वृंद माने अपराध वृंद उनका ओ अवन उस उनका निषेध करने वाला और भक्ति के अनुकूल जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का संरक्षण करने वाला तो वृंद माने असुर वृंद या भक्ति के अपराध वृंद उनका अवंध उनको निषेध करने वाला और भक्ति के अनुकूल जितनी भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को शिववृंदावन विशेष रूप से प्रदान करने वाला है वृंदावन तो कहने का मतलब है वृंद माने भजन विरोधी वस्तुओं का जहां पर नाश हो जाए और भजन के अनुकूल वस्तुओं की जहां प्राप्ति हो उसका नाम वृंदावन अथवा श्री वृंदावन अपूर्व दिव्य होकर के विराजमान हैं जो कि अन्य सारे धर्मों का अंतिम यदि कोई फल है तो अंतिम फल श्री कृष्ण की प्राप्ति ही है पातिवृत्ति आदि जो धर्म हैं, जो देहधर्म हैं, उनका भी परम फल श्री वृंदाजी यही मानती हैं कि विष्णु समाराधन हो यही मेरे पातिवृत्ति का परम फल है यदि जालंधर दैत्य को मारने के लिए श्री वृंदा के उस मनोरथ को हाय भक्ति ही श्री गोविंद सेवा ही संपूर्ण देह धर्मों का परम फल है देह धर्म का परम फल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है पात्रवृत्ति के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होना यह जीवन का परम फल नहीं है परम फल है श्री कृष्ण सेवा की प्राप्ति देह गेह मन प्राण सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित हो जाएं यही धर्म शास्त्र का अंतिम लक्ष्य है इस लक्ष्य को लेकर के वे व्रत का पालन कर रही हैं और श्री प्रभु इनके इसी धर्म को इसी फल को प्रदान करने के लिए जालंधर उनके मारण के उपाय के रूप में जालंधर का वेश करके वेश धारण करके जब श्री वृंदाजी के पास में आते हैं वृंदा तुरंत पहचान जाती हैं कि ये मेरे पति नहीं हैं दिखाती ये है कि जैसे मैं भ्रमित हूं मैं नहीं जान रही हूं पहचान नहीं रही हूं और ये मेरे पति ही हैं, और उन पति के साथ में वे अपना मिलन प्राप्त करते हैं, और जब पता लगता है उस समय अपने पाथ नृत्य के परम फल के रूप में निरंतर निरंतर तुम ही मुझे प्राप्त हो तुम ही मेरे धर्म के परम फल हो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे ऊपर से तो शाप देते हैं कि जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए आप सालग्राम होकर के प्रकट हो सारे जीवों का कल्याण करने के लिए सालग्राम होकर के आप प्रकट हो और श्री कृष्ण भी इन्हें निरंतर सुख देने के लिए शाप नहीं वरदान देते हैं कि मेरा सदा सदा पूजन तुम्हारे साथ ही किया जाएगा तो तुलसी सालग्राम विवाह महोत्सव ये विशेष रूप से एकादशी के दिन आज रात्रि को विशेष रूप से सर्वत्र तुलसी सालग्राम विवाह उनका जो आयोजन यह यास एक मैसेज दे रहा है एक संदेश दे रहा है कि सभी धर्म शास्त्र के नियमों का परम फल श्री कृष्ण की प्राप्ति ही है और वृंदनाथ जी ने इसी उद्देश्य को लेकर के पातिवृत्ति रूपी देव धर्म का पालन किया परंतु स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर नारायण स्मृति सभी धर्मों का अंतिम फल नारायण की स्मृति है इसलिए वो नारायण की स्मृति वह प्राप्त हो इसी मूल उद्देश्य को लेकर के वे पातिवृत्ति का पालन कर रही है और श्री प्रभु ने उसी फल को जो इनका अभीपित फल था उस अभी चाहे हुए फल को श्री कृष्ण ने इनको प्रदान किया तो वृंदावन सखी भाव का एक अर्थ हुआ वृंदमाने अपराध समूह उनका अवन अवन माने उनका नाश करने वाला अथवा वृंदमाने भक्ति के जितने भी सुंदर लक्षण हैं उनका अवन करने वाला तो अवन और आ अवन संधि तो बोई होगी अकसा दीर्घा तो सारे भक्ति विरोधी वस्तुओं का त्याग करने वाला जो वन है उनका नाश करने वाला विरोध भक्ति विरोधी वस्तुओं का इसलिए इसका नाम वृंदावन अथवा वृंद माने भक्त बृंद उन भक्त बृंदों की रक्षा करने वाला जो वन है वो शिव वृंदावन होकर के विराजमान अथवा श्री वृंदावन की मालिनी होकर के अपने आप को श्री किशोरी जी की प्रिय सखी मानने वाली श्री वृंदा देवी वे जिस वन की रक्षा होकर के विराजमान हैं उनका यह वन इसलिए इसका नाम वृंदावन वृंदावन का चौथा अर्थ हुआ कि वृंदा यह श्री राधारानी का भी एक नाम है शास्त्रों में वृंदा यह राधारानी का एक नाम बताया गया और वृंदा के द्वारा जिस वन की रक्षा की जाए उसका नाम हुआ वृंदावन तो ये वृंदावन श्री राधा रानी के द्वारा रक्षित और उनके द्वारा शासित बन है इस वृंदावन की स्वामी श्री राधिका होकर के ही विराजमान है तो वृंदावन हम सखी भवो बितनोती वृंदावन के कारण भवो बिप्नोती कीर्ति पृथ्वी को कीर्ति की प्राप्ति हुई पृथ्वी के कारण वृंदावन पृथ्वी का एक भाग वृंदावन नहीं है बल्कि वृंदावन पृथ्वी से अलग है जैसे किसी दिव्य कमल को किसी ने सरोवर में देखा अब कमल का पानी सूख गया परंतु दिव्य कमल बना रहेगा प्राकृतिक कमल होगा तो सूख जाएगा परंतु दिव्य कमल बना रहेगा जब सरोवर में वर्षा के बाद में दोबारा पानी आएगा और पानी का कल जब ऊंचा होगा तो वही दिव्य कमल उस सरोवर के ऊपर तैरने लग जाए इसी तरह से सृष्टि काल में दिव्य वृंदावन श्री पृथ्वी के ऊपर विराजमान हो गए जब प्रलय हुआ उस समय पृथ्वी नष्ट हो जाएगी पर श्री वृंदावन प्रलय को प्राप्त नहीं होंगे वृंदावन नित्य होकर के विराजमान और यहां नित्य लीला विराजमान होगी वृंदावन के दो स्वरूप हैं, एक है गोलोक दूसरा है गोकुल दिव्य जो गोलोक उसको प्राकृत गोलोक से कहीं प्राकृत गोलोक की महिमा बताने के लिए अलग करने के लिए उसको कह दिया गया गोलोक और इस भव वृंदावन जहां विराजमान हैं, इसको कह दिया गया गोकुल तो भूमो विनो की दिव्य वृंदावन के स्पर्श के कारण इस भूमि की भी इस भूभाग की भी अपूर्व कीर्ति हो गई और संपूर्ण भारतवर्ष की अपूर्व कीर्ति हुई वृंदावन सखे भवो की सुत पदाम्बुज लक्ष्मी देव की सुत श्री श्याम देव का तात्पर्य है कि श्री नंद बाबा उनके पुत्र होकर के वे विराजमान है द्रोय वसुना प्रवर धरे सहा द्रोण और धरा वे देवता कोटि में है नंद बाबा में तादात्मापन्न होकर के विराजमान हुए इसलिए देव की ये श्री यशोदा जी का भी नाम हुआ आदि पुराण में यशोदा जी का एक नाम दिया गया कि द्वे नामनी नंद जायाशोदा देव की तथा नंद की जो पत्नी है उनके ही दो नाम हैं कोई उनको देवकी कहता है कोई उनको यशोदा कहता है तो ब्रज लीला में यदि देवी की नंदन नाम आता है देव की सुख पदम्बुज लब्ध लक्ष्मी देवी की नाम आता है तो वो देवी की नाम यशोदा जी का ही वाचक है तो देव की सुख पदामबुज लब लक्ष्मी श्री वृंदावन को श्री श्याम सुंदर के चरणों के द्वारा अपूर्व लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है ये वृंदावन जगत को अपूर्व कीर्ति दे रहे कीर्ति प्रदान करते हुए विराजमान तो आज एक नारी रहू दूर श्री वृंदावन की यमुना आदि जो मानसी गंगा आदि गंगा गोदावरी सरस्वती इत्यादि अन्य जो देवी हैं वो देवी इनकी बात तो दूर रहने दो वे तो नारी जाती हैं, उनको श्री कृष्ण के आधार पांग करके अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई हो तो होने दो परंतु तो वृक्ष सब तारे तीर नदियों के किनारे जो वृक्ष हैं वे वृक्ष भी तप करे पर उपकारी चतुर्थ प्रिया हैं तुरप्रिया हैक्षा है तो श्री यमुना कृष्ण से प्रीति करती हैं और यमुना की सखी के रूप में गंगा इत्यादि जितनी भी नदियां हैं वे सखी मंजरी के रूप में श्री यमुना की सेवा करते हुए विराजमान होती हैं। तो इन नारियों की बात रहने दो इनमें मधुर प्रीति हो सकती है परंतु वृक्ष तो सब तारे तीर जितने भी वृक्ष हैं जो यमुना के किनारे हैं वे भी तप करे पर उपकारी तप कर रहे हैं मुख्य रूप से कृष्ण की सेवा का तप कर रहे हैं और भक्ति अविरुद्ध हो करके ये पर धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं वृक्ष परोपकारी हैं हा चरे जब वृक्ष हरे होते हैं उस समय पक्षी सारे जीव उनको चढ़ना चाहते हैं खाना चाहते हैं और जब वे सूख जाते हैं उस समय सब उनसे उनको ताप करके अपनी शीत को दूर करना चाहते हैं जब वे फल प्रदान करते हैं उनके फल को लेना चाहते हैं तो हरा चरे हरा होने पर उनको चरा जाता है और जब फल हैं तो फले रहे हाथ फलने पर उनके उनके लिए हाथ फहलाया जाता है और जब वे सूख जाते हैं तो उनको तापा जाता है इस प्रकार वृक्षों का पूरा जीवन परोपकार के लिए ही होता है वृक्ष परोपकारी होकर के तप करे पर उपकारी परोपकारी होकर के ये तप करते हैं नदी शेष रस पाया मूलक द्वारे आकर्षिया नदियों के द्वारा जो जल है उसकी ये सीलन को लेकर के उसकी नमी को लेकर के ये वृक्ष परम परम आनंदित हो रहे हैं अपनी जीवन की यात्रा को चला रहे हैं नदी शेष रस पाया नदी के शेष रस को प्राप्त करके मूल द्वारे आकर्षिया ये जो मूल है अपनी जल उस जल के द्वारा ये भी श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं अधरामृत की ओर आकर्षित हो जाते हैं और पिए बुझिते ना पारी और ये उस अधरामृत का वृक्ष भी पान करते हैं इनकी तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होती है वो न पारी ये उस अधरात का पान कर रहे हैं परंतु उसकी मधुरमा के को अभी भी नहीं जान पा रहे हैं निजान कोरे पुलिखित जब वृक्ष में अंकुर आते हैं तो मानो ये रोमांचित हो रहे हैं ये अधरात का प्रभाव है उत्प्रेक्षा की जा है कि जैसे मधुर वस्तु का रस का पान करके कोई पुलकित होता है ऐसे ही ये वृक्ष परम परम पुलकित हो रहे हैं पुष्प हास्य विकसित जब इनमें फूल आ जाते हैं तो मानो लो ये हास्य हसी हंसकर करके मुस्करा रहे हैं मानो मुस्कान ही फूलों के माध्यम से प्रकट हो रही है और मधुम से बहे अश्वधार और इनसे जो मधुधारा बहती है मानो अश्रुधारा इनमें विराजमान हो रही है अश्रुधारा बह रही है उत्प्रेक्षा उत्त्परिक्षा उत्प्रेक्षा माने कल्पना जहां किसी वस्तु में कल्पना की जाए वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार उपमा शब्द का अर्थ होता है समानता जहां किसी वस्तु में समानता दिखाई जाए वहां होती, होती है उपमा जहां कोई कल्पना की जाए वहां पर होती है उत्प्रेक्षा और जहा पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर आरोप कर दिया जाए वहां होता है रूपक उसका नाम रूपक है तो कल्पना कर रहे हैं उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि ये वृक्ष जब मूल के द्वारा श्याम सुंदर के अधराम का आकर्षण करके उसका पान करते हैं इनको अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है समझ नहीं पा रहे हैं ये काय का ये आनंद हो रहा है कैसा आनंद है ये आश्चर्यचकित रहते हैं और आश्चर्यचकित होना यह रसार चमत्कार चमत्कार ही रस का सार होता है इसे इनमें आश्चर्य रस के पान करते करते भी कभी भी तृप्ति नहीं है और ना पारी और ये हमको इतना आनंद कैसे प्राप्त हो रहा है ये नहीं पा रहे हैं श्री कृष्ण के अधरामृत के प्रभाव के रूप में रिएक्शन के रूप में इनके रोमांच पुलकित हो रहे हैं पुष्पहास विकसित इनकी मुस्कान फूलों के रूप में मानो सामने हो जाए वो प्रकट हो रही है और मधुमिशे बहे अश्वधा इन वृक्षों से मधु के रूप में आंसुओं की धारा बहती है ये कहीं परम्परपरित और सांग जो उत्प्रेक्षा है परम्परित उत्प्रेक्षा और सांग उत्प्रेक्षा उसका यहां निरूपण किया जा रहा है जहां एक वस्तु से संबंधित दूसरी वस्तु में उत्प्रेक्षा की जाए वहां होता है परंपरित किसी एक वस्तु की ही अनेक अंगों का जहां उत्प्रेक्षा के द्वारा या रूपक के द्वारा वर्णन किया जाए वहां पर होता है संघ रूपक कभी परंपरित रूपक कभी निरंग रूपक कभी परंपरित रूपक कभी संघ रूपक इसी तरह से उत्प्रेक्षा में कल्पना के द्वारा यही तीन वस्तुएं कहीं प्राप्त होंगी तो मधु के बहाने ये अश्रु की धारा प्रवाहित कर रहे हैं वेणु के मान्य निज जाति ये वृक्ष जब ये विचार करते हैं कि अरे ये वेणु तो हमारे वंश में उत्पन्न हुआ है तो जैसे किसी पुत्र के अभ्युदय को देख करके माता पिता की छाती चोड़ जाती है माता पिता परम आनंदित होते हैं ऐसे ही वेणु के भाग्य को देख करके वृंदावन की नदी रूपी माता और वृक्ष रूपी पिता ये सब अपने आप को धन्य मानते हैं और कहते हैं कि भाई आज हमारे बेटे का इतना हमारे वंश में उत्पन्न हुए इस वेणु रूपी हमारे पुत्र का इतना सौभाग्य कि ये श्याम सुंदर के अधरों का साक्षात पान करता है आता हम कृतकृत क्रित हुए तो जैसे बेटे के अभ्युदय को देख करके, माता पिता को परम संतोष की प्राप्ति होती है ऐसे यहां पर भी परम संतोष की प्राप्ति हो रही है तो के मान निज जाति को अपनी जाति अपना पुत्र मानते हैं आर्य जैन पुत्र नाती जैसे माता पिता को पुत्र नाती इनके सौभाग्य का दर्शन करके आनंद प्राप्त होता है ऐसे वैष्णव हिल आनंद विकार इन वृंदावन के निवासी वैष्णवों को वृक्षों नदियों को अपूर्व आनंद का विकार प्राप्त हो रहा है बेणूर तप जानी ओबे सही तप करबे आविष्ट होकर के शिव महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि मैं इस बेणु के तप को जान लू श्री राधारानी कह रही हैं कि मुझे यदि ये कभी वेणु मिल जाए तो इस बेणू के हाथ हाथमान दबा करके इसको अपना गुरु बना करके इसकी सेवा करके इससे पूछ लूंगी कि गुरुजी आपको जो अनुभूति की प्राप्ति हुई वो हमको कैसे होगी हमको भी बता तो जैसे शिष्य गुरु के पीछे पड़ जाता है ऐसे ही यहां पर बेणूर तप जाने हो भी आपने कौन सा तप किया है इसको यदि मैं जान तो फिर सही तप करे तभी मैं भी वैसा ही तप करूंगी श्री राधाभाव में महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं भी वैसा ही तप करूंगी ओ तो अयोग्य अमा योग्य नारी अरे बेणु से तो मैं कहीं बल करके ही होंगी? ये बेणु तो जड़ है अयोग्य है और मैं तो साक्षात नारी हूं योग्य नारी हूं इसलिए मैं तो अधिक अच्छी तरह से सांग तप कर सकती हूं ये बेणु तो शायद सांग तप नहीं कर पाई होगी अंगोपांग के साथ में पूरे नियम से तप नहीं कर पाया होगा परंतु मैं तो मनुष्य जाती हूं इसलिए मैं तो अधिक सांग रूप में संपूर्ण रूप में तप कर पाऊंगी क्योंकि महिन्ना स्तुई माना ही देवा वीरेण बर्धते यदि देवता की महिमा पूर्वक स्तुति की जाए तो उसका पराक्रम जल्दी प्रकट होता है इसलिए इस वेणु की मैं सामने प्रशंसा करके इसके हाथ पर जोड़ करके इससे तप की पूरी रीति समझ लूंगी शास्त्र कहते हैं कि प्रत्यक्ष गुरु तुत्या गुरु की स्तुति उनके मुख पर करनी चाहिए परोक्षे मित्र बांधवा अपने मित्र बंधुओं की प्रशंसा उसके पीठ पीछे करनी चाहिए सच्ची प्रशंसा वो होगी मुंह पर प्रशंसा करना मित्र बंधुओं की वो उचित नहीं है तो प्रत्यक्ष गुरुत्या परोक्षे मित्र और कार्यांतेज कार्याल तथा कार्यंत तथा भृत्या जब कोई सेवक किसी कार्य को पूरा कर दे उसको पुरस्कार दिया जाएगा इसके पहले नहीं पहले से बड़ाई कर दी तो फिर वो कुछ करके नहीं देगा तो कार्य अंत तथा भित्या जब काव्य की पूरी पूर्ति हो जाए तब उसकी पीठ ठोक चाहिए नहीं तुने बहुत अच्छा काम किया ये लोग पुरस्कार उसे तब पुरस्कार मिलेगा परंतु तो पुत्रा नहीं वो तु नहीं विसका हम कल्याण करना चाहते हैं उसको केवल प्रोत्साहन देना चाहिए उसकी स्तुति नहीं की जाएगी पुत्र की स्तुति नहीं की जाएगी तो नीति कह रही है कि प्रत्यक्ष तो, तो। पुत्र जो है उनकी ज्यादा बढ़ाई नहीं करनी चाहिए बोले तो हाँ अच्छा काम कर रहे हो ठीक है चलो आगे उसको प्रोत्साहन तो दिया जाएगा परंतु तो उनकी स्तुति नहीं की जाएगी क्योंकि उसे बहुत आगे बढ़ाना शास्त्र कह रहे हैं तो यदि ये बेणु मुझे मिल जाए तो मैं इस बेणु की बहुत प्रशंसा करूंगी और प्रशंसा करके मैं इस वो तप को जानूंगी सो बेणु और तप जानी हमें बेणू के तप को जब मैं जानूंगी तब सही तप को भी तबे उस तप तब को करूंगी वो तो अयोग्य ये वेणु तो जड़ होने के कारण अयोग्य है परंतु अमर योग्य नारी अमर मैं तो एक योग्य नारी हूं जिसमें प्राण में कोश अंगश प्राण में कोश, कोश मनोमय कोश और विज्ञान में कोश भी बड़ा विकसित है जल में अंग में प्राण में दो कोश तो हैं, परंतु मनोमय कोश नहीं है बहुत थोड़ा है पशुओं में मनोमय कोष भी है परंतु विज्ञान में कोश नहीं है में विज्ञान में कोश भी परम्परन विकसित होकर के विराजमान तो मैं तो हमारा योग्य नारी याया न ना पाए दुखी मरी अयोग्य पिए सहित नारी हा याया न पाया दुखी मरी योग्य होने पर भी मैं इस अधनामृत को प्राप्त न करके मरी जा रही हूं मैं तो मरी जा रही हूं और देखो क्या विधि का विधान है कि अयोग्य पिय सही त्य नारी ये अयोग्य बेणु उस अधिक का पान कर रहा है सही नारी और नारी आंखों के सामने अपने धन को लुटता हुआ देख करके भी सहन कर रही है हा कैसा दुर्भाग्य कैसी विडंबना है कि अयोग्य जन पान कर रहे हैं योग्य होने पर भी हम मरी जा रही हैं ताहा लाग तपस्या बिचारी इसलिए यदि मौका मिल जाए तो हम भी तपस्या करेंगे प्रलाप करी कर जाने कितने प्रकार से श्री महाप्रभु अनेक संचारी भाव उन संचारी भावों के आदि क्यों होने पर उन संचारी भावों को कहीं अनुभव और सात्विक भावों के द्वारा प्रकट करते हुए श्री महाप्रभु प्रलाप कर रहे हैं प्रेम आवेश गौरहरी वे गौरहरी प्रेम के आवेश में ऐसे ही विलाप कर रहे हैं तत्वत गौरहरी हरी ही गौर गोरा बनकर के प्रिया बन करके यहां प्रलाप करते हुए विराजमान है अथवा हरि को गौरा को हरण करने वाली ये हरि है गौरहरी जय जय जय गोरी को हरण करने वाले ये हरी हैं इसने गोरी को जो हरण करके बैठे उसका नाम है हरि तो ऐसे ये गौर हरि होकर के विराजमान हैं संग लया स्वरूप राय राम राम राय राम राय के साथ में महाप्रभु विराज कर रहे हैं कभू नाचे कबू गाए भावा वेशी मूर्छा पाए महाप्रभु को अपने परवेश का ध्यान नहीं है जहां परवेश का ध्यान अपने व्यक्तित्व का ध्यान नहीं रहता है उसी का नाम है उन्माद यदि कोई मैं कौन हूं कहा हूं किससे बात कर रहा हूं क्या बात कर रहा हूं देश काल और पात्र मैं कौन हूं तू कौन है पात्र का ध्यान किस स्थान पर हूं देश का ध्यान और किस काल में मैं बोल रहा हूं यह चार चीज का यदि किसी को विचार है तो वह एक जागृत विवेकशील पुरुष है और यदि इन तीन चीजों का चार चीजों का मैं कौन हूं किससे बात कर रहा हूं कौन सा स्थान है कौन सा काल है इसके विवेक को यदि वो भूल जाए तो उसको हम उन्मत्त कहेंगे पागल कहेंगे पागल ऐसा ही होता है वो किसी का ध्यान नहीं करता है तो ऐसे श्रीमद महाप्रभु कभी नाचते हैं कभी गाते हैं कभी भावावेश में मूर्छा प्राप्त करते हैं एक रूप रात्र दिन या महाप्रभु का दिव्योन्माग में दिन रात जा रहा है स्वरूप रूप सनातन रघुनाथ श्री चरण श्रीधरी आश श्रीमंद महाप्रभु के इस प्रीति का गायन कर सकने की सामर्थ्य हमें नहीं है श्री स्वरूप दामोदर श्री रूप श्री सनातन श्री रघुनाथ इनके चरणों को मस्तक के ऊपर धारण करके श्री चैतन चरतामृत अमृत हारे क्या एकदम खोते परमात बातन के चढ़ता अमृत अमृत से भी परम अमृत होकर के विराजमान क्या एक शब्द में एक आधी प्यार में चैतन्य चढ़ता अमृत के पूरे गुण को रख दिया इसकी व्याख्या करते रहो जितनी सामर्थ है जिसमें कि ये अमृत से भी परम अमृत है और इसमें जिस प्रेम का निरूपण किया गया वो प्रेम जितने भी अभिष्ट वस्तुएं हो सकती हैं प्रयोजनीय पदार्थ हो सकती हैं उनमें सर्वोत्तम प्रयोजनीय पदार्थ यदि कोई है तो वह श्री राधा का प्रेम उनका मंजरी रूप में आस्वादन भावोल्लासपूर्वक श्री राधा का प्रेम का आस्वादन यही परामृत परम अमृत है और परामृत की व्याख्या एक शब्द में कितना भाव गंभीर ये बचो ही इसी का नाम है कि बहुत थोरे में बहुत बड़ी बात कह देना परामृत में कितना कितना कह दिया गाय दीन हीन कृष्णदास दीन हीन होकर के कृष्णदास इसका गायन कर रहे हैं हरि बोल ये श्री चेतन चरताम की अंत लीला में कालिदास प्रसाद बिरोह उन्मा श्रीमंद महाप्रभु के विरोध मार्ग प्रलाप इनका वर्णन किया गया गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राभा हरि गोविंद जय जय राभा हरि गोविंद जय ताय गौर जय हरी भोजश्राधेश